जीव, प्रेरक परमात्मा को जानते इस प्रकार से चेतन आत्मा और अचेतन प्रकृति के भेद को है। किसका भेद चेतन आत्मा और अचेतन विवेक से भेद चेतन और अचेतन के भेद को कहकर प्रेरक प्रासंगिक परमात्मा प्रेरक कौन है प्रकृति। परमात्मा का प्रणो से कथन करते हैं यह मंत्र के उत्तरार्ध की औतरणी है इसलिए उपाधत्य के बाद थोड़ा डे होना चाहिए है ना? उत्तर औतरणी का है हाँ प्रणव महापुरुष का प्रणो से कथन करते हैं प्रणव शब्द किसका वाचक है परमात्मा का इसी बात को सूचित करते हैं यथा आमनंती अथर्वर्णाह अथर्वेद के यथा अथर्वर्ण आमनंती अथर्वणा यथावनती या अथर्वेद याध्यता जैसे कहते हैं यह पुनः एतम एक ओम इति इतिना एव अक्षरे परम पुरुषम अभी ध्या पुनः जो तीन मात्रा वाले ओम इतिन अक्षरण ओम इस अक्षर से ही ओम से अक्षर से ही परम पुरुष का ध्यान करता है तो तीन मात्रा वाले ओम इस अक्षर से ही किसका ध्यान करता है परम पुरुष का ध्यान करता है तो यहाँ पर ओम अर्थ क्या हो जाएगा परम ओम इस अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करता है तो फिर परम पुरुष का वाचक कौन हो जाएगा <eDonald -ीज़ास> ओम शब्द ओम शब्द वाचक हो जाएगा तो वही है, ओम शब्द वाचक हो जाएगा परम पुरुष का तो ओम शब्द परम पुरुष को कहने वाला है यही बता रहे हैं उत्तम क्या योगानुशासने क्या था आथर वर्णा है ना इति तस मतलब वहाँ तक कहते हैं ठीक है या इति ठीक हाँ है उत्तम क्या योगानुशासने और योगानुशासने का अर्थ है योग शास्त्र में है ना योग शास्त्र में योग सूत्र में ऐसा कहा गया है ईश्वर का लक्षण है क्लेश कर्म विपाका सही रा परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर क्लेश कर्म विपाका सही आप परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर ईश्वर का लक्षण है तो अब देखना क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित आप रामनिष्ठा करते, करते रहित है ना किससे किससे रहित है क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित या इंद्रिया संबंध से रहित भी अर्थ करते हैं इंद्रिया संबंध से रहित पुरुष विशेष ईश्वर है गिनिए ये कितने क्लेश कर्म विपाक और आशय है ना इन चार से रहित पुरुष विशेष ईश्वर है चार में से प्रथम क्या है क्लेश क्लेश को टिप्पणी में देखेंगे क्लेशः क्लेश कौन अविद्या राग अभिनिवेश लेना है ना अविद्या राग और द्वेष ये सब क्या क्लेश अब अविद्या क्या है पर योग सूत्र के अनुसार अनित्य पदार्थों को नित्य समझना सुनो पहले एक अविद्या का लक्षण योग सूत्र में दिया है अनित सूची ऐसा सूत्र है अनित्य पदार्थों को नित्य समझना और अपवित्र पदार्थों को पवित्र समझना और जो व्यक्ति हानिकारक है उसको लाभकारक समझना और अहितकारक को हितकारक समझना ये सब क्या है अविद्या है ये अविद्या सब की होती है अविद्या ये ना रहे तो कल्याण से हो जाएगा शीघ्र है, है ना वो तो उसे अविद्या से क्या होगा अपवित्र को उपवित्र समझना अविद्या है और अहित को हितकारक समझना क्या है अविद्या है विपरीत समझना और हितकारक को अहित कारक समझ लेना भी क्या हो जाएगा वही विद्या हो जाएगी अहित कारक को हित कारक समझना हित कारक को अहित कारक समझना है, सब क्या है? अभिद्या अभिद्या है लोग इसमें बड़ा गौरवान्वित होते हैं बहुत जानते हैं सब अविद्या का ही है अविद्या समझ गए हाँ मतलब इससे क्या होता है ऐसा उसमें अनित्सूचि ऐसा बहुत अच्छा सूत्र है और अविद्या के बाद क्या है अस्मिता अस्मिता करते अहंकार क्या है? नहीं। नहीं। तो बहुत बहुत बड़ा शत्रु सबसे बड़ा शत्रु यही है साधक का और राग है। राग है। और द्वेश और अभिनिवेश मृत्यु भय राग समझते हैं, राग योग सूत्र है कि सुख के पश्चात राग होता है जिस वस्तु से सुख प्राप्त होता है तो उसमें क्या हो जाता है राग है ना इसलिए महात्माओं के लिए क्या बताया गया साधु संन्यासी एक स्थान पर न रहे घूमते रहे ग्राम के समीप तीन रात से ज्यादा न रुके नगर के समीप एक रात से अधिक न रुके और भिक्षा का भी क्या है कई घर से मजबूरी मांगना है तो मजबूरी मांगेंगे मिलाकर खाएंगे तो पता नहीं चलेगा किसके घर में क्या जाने, नहीं बढ़िया भोजन इसने दिया तो जो है ना जिस तो कोई सेवा करेगा उससे सुख मिलेगा तो राग हो जाएगा तो बहुत बचना कठिन है और प्रयास करना चाहिए सुखानुसारी तो रागा सुख के पश्चात क्या होता है राग जिस वस्तु से सुख होता है उसमें राग हो जाता है और दुखानुसारि द्वेषा और जो वस्तु तो दुख के बाद द्वेष होता है जो वस्तु तो दुख देती है उससे क्या हो जाता है द्वीप हो जाता है और अभिनिवेश अभिनिवेश करते मृत्यु है अभिनिवेश कर ये बच्चे से लेकर के बूढ़े तक ज्ञानी अज्ञानी सब में होता है तो ये बहुत खतरा होना नहीं चाहिए क्योंकि अब ये योग चित्त वृत्ति निरोधा चित्त की वृत्तियों के निरोध को पतंजलि क्या कहते हैं योग और यह विद्यास्मिता यह सब ये भी चित्त की वृत्ति है एक मिनट हाँ क्लेश कर्म एक मिनट वो बोलो वृत्तियां कौन कौन है पंचवृत्तिया जो है बोलिए इसमें निद्रा भी आ गया है ना है चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं ध्यान देना तो ये सब वृत्तियां हट नहीं रहनी चाहिए यही मतलब है अविद्यामिता रागत द्व सभी क्या वृत्तियां हैं अब अग्निवेश का क्या है मृत्यु है। हाँ मृत्यु को सामने रख कर के साधक को साधना कर लेनी चाहिए पता नहीं कब मृत्यु हो जाए तो मृत्यु का भय करते हुए साधना तो कर लेनी चाहिए इसके लिए ठीक है बस इस दृष्टि से ठीक है बाद में साधना करते करते मृत्यु भय भी निकल जाएगा ये परमात्मा में खूब प्रीति हो जाए तो ये इति अमी पंच जीवम क्लेशियंती ये पांच जीव को क्लेश प्रदान करते हैं पांच क्लेश कौन कौन क्लेश प्रदान करते हैं सभी ये पांच किसको क्लेश प्रदान करते हैं जीव को तो क्लेश के हेतु कौन हो गए ये यही पांच है ना ये पांच जीव को क्लेश प्रदान करते हैं इसलिए क्लेश का हेतु होने के कारण इन पांचों के क्लेशत्व का गठन है या इन पांचों को क्लेश कहा गया है ठीक है क्लेश का हेतु होने से क्लेश है तो ये अब देखना ईश्वर का ऐसा है अपरात तो क्लेश कर्म विपाक से इन चारों से ईश्वर तो क्लेश से रहित रहते हैं अहंकार नहीं है उसका राग नहीं है द्वेश नहीं है और अभिनिवेश भी अभिनिवेश करते तो वैसे अभिनिवेश का लोक में दुराग्रह करते पर कर पर में में। तो है परिवेश यहाँ पर किस इस में इससे रहित है क्लेश से रहित है अब अब देखो यहाँ पर देख लेना कारणे कार्य शब्दोपचारा ये क्लेश के हेतु होने से क्लेश कहे है जाते हैं ना तो क्लेश के कारण कौन है ये तो क्लेश के कारण हाँ इनके कारण क्लेश होता है ना तो, तो कारण होने से इनको हाँ मतलब ये क्लेश के कारण है मतलब अविद्या आदि पांचों से क्या होता है क्लेश क्लेश तो अविद्या आदि पांच क्लेश के कारण है इनसे कौन सा कार्य होता है क्लेश्लेस ठीक है तो कारण में का, कारण में कार्यवाचक शब्द का उपचार से भूमि कारण में कार्यवाचक शब्द कौन है अविद्या जन है ना किसे मतलब क्यों जी नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं बोल पुल दिया मैंने राम क्लेश देखो अविद्या से क्या होता है क्लेश होता है तो ये क्लेश के कारण है क्लेश के कारण कौन हाँ कारण को भी बताया क्लेश किसको तो बता रहा है? कार्य शब्द का उपचार हो गया हाँ इनसे तो मतलब हा, इन क्या होता है क्लेश होता है ना तो क्लेष कार्य हो गया है ना तो कारण में कार्यवाचक क्लेश शब्द का उपचार से होता है ठीक है अविद्यादि कारण में कार्यवाचक शब्द कौन कार हुआ क्लेश शब्द कार्य शब्द का कार्यवाचक शब्द अर्थात क्लेश शब्द अविद्या आदि में क्लेश शब्द का उपचार के होता है लग जाएगा कैसे आयुर्वेद जैसे आयुर्वेद घृतम कहते हैं ना कि यह प्रसिद्ध है कि घृत ही घृतम वही आयु वृद्धि की आयु है घृत ही क्या है आयु ऐसा कहते हैं तो क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार घृत खाने से आयु वृद्धि होती है तो आयु वृद्धि का साधन होने से आयु का साधन होने से घृत को क्या कहते हैं आयु <स्केणागे> तो क्या हो गया साधन दिया <स्केणागे> कारण और <आया> <आउच्णागे> उसका कार्य क्या हो गयी आयु तो जैसे यहाँ पर कारण में कार्यवाचक शब्द कार्यवाचक शब्द कौन है कारण में कारुवाचक शब्द का उपचार ऐसी प्रयोग हुआ आयुर्वेद इसके समान यहाँ समझ लेना आजकल तो डॉक्टर बोलते है क्या हो जाएगा कोल्ड स्टोर हो जाएगा ये सब पावल लोग हैं ये ये है क्या नहीं नहीं ये ये वो सब दो ये दीन के नहीं है ये कोलेस्ट्रॉल घी से नहीं बढ़ता है पहले तो बहुत पहले पेपर में आया था कि इससे घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बाद में फिर अमेरिका के वैज्ञानिक बताए कि गाय के घी से, गी से नहीं, नहीं होता है कोलेस्ट्रोलते तो अच्छा। हैं नहीं नहीं अब तो अब यही तो सब करता है डॉक्टर के पास जाओ वो बोलेगा रिफाइंड लिख देगा हार्ट के पेशेंट को रिफाइंड लिखता है खाने को घी नहीं खाना वो नहीं खाना रिफाइंड रिफाइंड से सब हार्ट होता है अब YouTube पे सुनो राजीव क्या नाम राजीव हाँ उसमें क्या है कि ये हथेली का तापमान और चूहा का तापमान और नाभि का तापमान एक होता है हथेली का तो हाथ में रखते ही जो घुल जाए तो अंदर जल्दी पच जाएगा घुल जाएगा और जो डालडा है रिफाइंड है ये जल्दी घुलता नहीं है ना हाथ में ना में तो सब नशों को ब्लॉक करता है चर्बी तो इसमें हंड्रेड सभी में आ रही है कोई भी रिफाइंड तेल चर्बी नहीं है चर्बी रही है ही नहीं पेपरों में बहुत बार आ चुका है संसद में भी बात हुई थी वाजपेयी के सामने और इसको कोई तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के मान्यता के अनुसार मान डंड भी नहीं किया जा सकता है इतने परसेंट स्वीकृति है मिलानी की दंड भी नहीं, नहीं कर सकते हाँ। तो मतलब ये सब है तो उससे क्या है इस चर्बी अरबी सब हो गई है ना तो वो सब कोलेटोर वगैरह करते हैं घी नहीं करता कभी भी बल्कि आप गए थे ना उस वहाँ प्रेम कुटीर में तो वो पद्म गुप्ता की है तो उनको तो हार्ट अटैक वगैरह सब ये समस्या है तो उनको डॉक्टर ने बैठ देने सब घी खिलाकर किया बेसिकली। इलाज किया बोले खूब घी खाइए बोला कोई भी, भी नुकसान नहीं करता हैं वो लोग देसी गाय पाल रखते हैं करना अच्छा आपने पिछले साल आए थे यहाँ पर हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ वही डॉक्टर तो मतलब मेरे कहने के साथ इतना है की घी जो है हानिकारक नहीं है यह हानिकारक या वनस्पति घी डालता है ये जो कृत्रिम जमाया जाता है ना कृत्रिम तरीके से ये सब हानिकारक होता है और ये सब ऐसा सरसों तेल किसी को नुकसान नहीं करता है हाँ जिसको पित्त प्रकृति ज्यादा है उसको गर्म कर सकता है बाकी वैसा कुछ हानिकारक नहीं है आराम से सब खाते हैं और सब उल्टी उल्टी सब डॉक्टरों को क्या कहना है तो ऐसा दो खो से को भी मैंने देखा तो बुद्ध तो तो तो तो तो नहीं खाओ कहते हैं कोई लेकिन जो ज्यादा जिनके मोटा है उनको तो नहीं खाने से वजन और बढ़ेगा और परेशान होंगे, गए में मना है बाकी कोलेस्ट्रोल वगैरा कुछ नहीं होते तो इतना ही है कि जैसे आयुर्वेद के समान यहाँ पर विद्या आदि को क्या कहा गया है क्लेश कहा गया है अब कर्मरी तो क्लेश से रहित कौन है ईश्वर ईश्वर जो है सभी प्रकार के क्लेशों से रहित है और कर्म कर्म से लेना है यहाँ पर पूर्णता क्या लेना है धर्म है ना तो पूर्ण पाप से भी रही कौन है ईश्वर अब यहाँ भी समझ लेना संक्षेप में कर्म पाप या धर्मा धर्म तो धर्मा धर्म क्या है कर्म से जन्म है धर्म धर्म क्या है कर्म ले ले। तो कर्म से है, तो जन भी वही उपचार से ले। समझ लेना उपचार से जो है ना धर्माधर्म के लिए क्या शब्द आ गया कर्म शब्द ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे टीका में देख सकते हैं कर्माणी अच्छा कर्म कौन होते हैं धर्म अधर्म के हेतु भूत सत्य हिंसा आदि यह कर्म है धर्म और अधर्म के हेतु सत्य और फिर आ फिर आप उपलक्षण से या आदि से असत्य भी पकड़ लेना कि सत्य से हाँ मतलब धर्म का हेतु सत्य अवधर्म का हेतु असत्य और धर्म का हेतु अहिंसा और तो धर्म का हेतु हिंसा ये सब पकड़ लेना अत्री पूर्वत उपचार यहाँ भी पहले की तरह क्या है आपका उपचार है कर्म से लेना धर्माधर्म है कर्म से क्या लेना है और वास्तव में कर्म है कौन सत्य असत्य हिंसा अहिंसा ये सब कर्म है ना तो यहाँ भी उपचार से धर्माधर्म को क्या बोल दिया कर्म बोल दिया है? तो सूत्र में आए हुए कर्म शब्द से धर्माधर्म ही लेना है है ना क्ले शब्द से अविद्यादि ही लेना है भले उपचार है लेना वही है और अब विपाक देखेंगे विपाक कहते हैं कर्म से होने वाले फल को कर्म से होने वाले फल को टिप्पणी देखना तलम से क्या लेना None. कर्म धर्मा धर्म और धर्मा धर्म से जन्म या धर्मा धर्म से प्राप्त होने वाले फल को क्या कहते हैं तो धर्मा धर्म से जो फल प्राप्त होता है वह विपाक है वो क्या चाचा जन्म आयु सुख दुख भोग रूप जन्म आयु और सुख दुख का भोग तीन फल तीन विपाक तीन है कर्म के फल तीन प्रकार के जन्म किस योनि में जन्म हो बानर कि मनुष्य बने, बने। कर्मशील हो तो कर्म का फल क्या हो गया जन्म है ना किस योनि में जन्म होगा तो जन्म जो है कर्म का फल है तो आयु या कितने वर्ष इसकी आयु होगी ये भी कर्म का फल है और सुख दुख का भोग ये भी क्या है कर्म का, का? पूर्व कर्म का फल है सभी तो विभाग कर रहे कर्म फल और कर्म फल की विपाक तीन प्रकार का जन्म आयु और सुख दुख का भोग रूप और मूल में क्या इसके आगे हाशय हाशय होता है वासना या संस्कार वासना या हाँ देखेंगे वहीं पर तर अनुगुणा और उसके अनुकूल किसके अनुकूल सुख दुख के भोग के अनुरूप सुख दुख भोग के अनुरूप उन उन आत्माओं में रहने वाले वासना नामक संस्कार उन उन आत्माओं में रहने वाले वासना नामक संस्कार या अच्छा सुख दुख के भोग के अनुरूप नहीं बल्कि कर्म के अनुरूप ले लेना क्या लेंगे कर्म के ये बढ़िया रहेगा कर्म के अनुसार ही संस्कार होते हैं व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो अच्छे संस्कार रहते हैं खराब कर्म करता है तो हाँ और उनके अनुकूल उन आत्माओं में रहने वाले या उन आत्माओं के वासना नामक संस्कार आपसे शब्द से कहे जाते हैं एक ही इनके संबंध से रहित अपरा सदयुक्ता इनसे रहित ईश्वर ये प्रथम सूत्रकार हो गया जो मूल में आया क्लीज कर्म विपाक और वासना है ना वासना से रहित पुरुष विशेष ईश्वर है मतलब कहेंगे तो सभी जीव हो जाएंगे पुरुष सामान्य सभी पर तो आत्माए आ जाएंगी और विशेष कहेंगे तो ये पुरुष विशेष ईश्वर है बहुत बढ़िया लक्षण है पतंगली का अच्छा अब देखना एक सूत्र और है सह पूर्वे शाम गुरु गुरु कालेना अवच्छेदात कि गुरु की बहुत बड़ी महिमा है गुरु के बिना कोई काम बनता ही नहीं है अब गुरु के बिना लोक में भी कोई गुण प्राप्त होता है क्या कोई विद्या गुरु के बिना सीख सकते हैं क्या तो फिर मुक्ति गुरु के बिना कैसे मिल जाएगी बहुत तो बड़ी गुरु भी हो सकता है तो गुरु की महिमा बहुत है तो गुरु की महिमा बहुत होने पर भी परमात्मा की महिमा कम नहीं है परमात्मा की महिमा उससे अधिक है पतंजलि का पूर्वे काम अभी गुरु वह पूर्व में होने वाले गुरुओं का भी गुरु है पूर्व में होने वाले हाँ ध्यान रखना के अपने गुरु फिर उनके गुरु तो सबका सबसे बड़ा गुरु कौन है परमात्मा वह पूर्व में होने वाले गुरुओं का भी गुरु है क्यों कालेना ना क्योंकि काल से अवच्छिन्न नहीं है काल से मतलब जो वस्तु एक काल में रहे दूसरे काल में ना रहे वह होती काल अच्छे। से अवच्छिन्न और जो सभी काल में रहता है वह काल से इसलिए नहीं तो परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है ये कह रहे हैं गुरुओं का भी तारी गुरु, तारी गुरु है ये कह रहे हैं इन गुरुओं का निराकरण थोड़ा कर रहे हैं नहीं मतलब ये नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं तो मतलब तो परमात्मा ही गुरु रूप में करते हैं फिर ये एक भाव भावना है देखिए गुरु में परमात्मा बुद्धि रखनी चाहिए इसलिए कहते हैं कि परमात्मा ही गुरु रूप में आकर ऐसा करते हैं ये गुरु में ईश्वर बुद्धि रखने के लिए कहा जाता है गुरु में ईश्वर बुद्धि होना चाहिए किसी को गुरु, गुरु अलग तो हाँ। तो अपने, तो अपने, अपने अपने संस्कार के अनुसार है किसी किसी को परमात्मा सीधे मार्गदर्शन करते हैं किसी को गुरु के माध्यम ऐसी करवाते हैं अपने अपने संस्कार के अनुसार है गुरु पद की हम बताए देना गुरुपाद उड़ीसा में रहते थे दस फेल कक्षा दस में ऐसा तो उधर रहते थे अपना जैसा सामान्य जीवन होता है लोगों का वैसी था उनका अब सामान्य रीति से रहते थे एक दिन सो रहे थे सोने में ही उनको नारायण के दर्शन हो गए। नारायण जो है ना ऐसा शेष महाविद्यान है विष्णु के बड़े भव्य संघ चक्र गधारी बड़े भव्य रूप में दर्शन हुए और उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा हो गई नारायण ने उनको दे दी तो वो जब रात भर जब चलता रहा नींद टूटने पर भी जब चलता रहा कई सालों का बंदी नहीं हुआ आहर निश जब चलता रहा चाहे खेत में काम करने जाए चाहे जाए, जाए उससे क्या था जो निशि प्रवृत्ति थी, थी सब बंद गई उनकी अपने आप नारायण में रोक दी दे उनकी है ना सब हर विहार उनका शुद्ध हो गया तो ओम तो ने मतलब क्या नारायण ने सीधे उनको कर दिया मतलब बहुत वर्षो तक वो बंद हुआ ही नहीं रात दिन उनका चलता ही रहता था और एक बार उनको तीन बार नारायण के दर्शन हुए थे एक बार जो ध्रुव को दर्शन दिया है ना उस, उस रूप में एक बार वह विष्णु मैंने तीनों को साथ में नारायण को देखा और एक बार नारायण ने जो है ना उनको वो ना, जो है ना जब संक्षा पर मिली ऊपर शेष नाग थे तो वो दीक्षा थी तो मतलब क्या है कि नारायण उनको सीधे नारायण से अनुग्रह के ऊपर अनुग फिर ये हुआ की जब बैराग होता है तो चलो घर छोड़ दिया भजन करे इधर आए तो यहाँ घर दीक्षा ले ली तो वो बहुत साल तक उनका बंद हो गया था तो भगवान ने सीधे भी इच्छा भी तो किसी से लेना भी नहीं चाहिए पर लोग में लोग समझते नहीं है ना वो बोलते हैं सबसे बड़ा गुरु है भगवान को भी लोग पीछे कर देते हैं फिर काफी समय बाद उनका फिर शुरू हुआ भगवान से बहुत प्रार्थना की फिर उनका सब अच्छा हो गया था तो मेरा मतलब है की भगवान सीधे कृपा कर देते हैं किसी महापुरुष के माध्यम से भी कृपा कर देते हैं तो कोई परम्परा व्यर्थ नहीं है गुरु परंपरा भी है वो कहते हैं कि गुरु रूप में भगवान ही मिलते हैं ये इस स्थिति से कहा जाता है गुरु में ईश्वर बुद्धि करने के लिए गुरुओं में महापुरुषों में संतों में ईश्वर बुद्धि होना चाहिए है ना कहते हैं हरि गुरु और वैष्णो में अभेद बुद्धि वर्तमान का सिद्धांत है सब में अभेदुद्धि रखनी चाहिए क्या है की परमात्मा तो, तो गुरुओं के भी गुरु है ये सभी परम्पराए भगवान से शुरू हुई है सभी परम्पराएं भगवान हाँ भगवान गुरुओं के भी गुरु है ऐसा राम सुखदास जी महाराज ईश्वर को इसीलिए ज्यादा महिमा देते थे मात कहते थे ईश्वर से ये सब काम हो जाते हैं पर अपना अपना संस्कार है जैसा जिसका भगवान कराना चाहेंगे देख लेना तिका में। से क्या लेंगे? इसुरह इसुरह। और पूर्व शाम से लेना है हिरण गर्भवादी योग प्रवर्तन का नाम हिरण गर्भवादी योग के प्रवर्तन हिरण गर्भ से जो है ना योग विद्या के प्रवर्तक हिरण गर्भ चमुख लेना है में वो शंकर मत यहाँ नहीं लगाना है ना तो बाद में वैसा नहीं लेना यहाँ पर क्या है कि योग विद्या के प्रवर्तक हिरण हिरण गर्भ योग विद्या के प्रवर्तकों के भी गुरु तो कौन हाँ ब्रह्मा जी है ना चतुर्मुख नहीं नहीं वहाँ तो मतलब जगत कारण लेना है वहाँ आप देखो सदैव सुविधा मगरासी जो कारण उपाधि वाला है तो उसमें उस शरीर है तो चतुर्मुख वगैरह कुछ नहीं कह सकते ऐसा अब वही बाद में जो है ना शरीर धारण भी कर सकता है तो नह, नहीं पर वो शरीर धारण भी कर सकते हैं ऐसी बात नहीं कि नहीं धारण करें धारण कर सकते हैं तो उनको ही वो ब्रह्मा भी कहते हैं शंकर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कह सकते हैं तीनों कह सकते हैं उनको फिर आप त्रिदेवों की क्षमता है अब ध्यान देना तो क्या हुआ कि हिरण गर्भवादी से या चतुर्मुख लेना है हिरण योग विद्या के प्रवर्तकों का भी गुरु है कौन ईश्वर ईश्वर तो जो योग विद्या के प्रवर्तक हैं उनका तो प्रथम गुरु परमात्मा ही है ना तो वही सबसे बड़े गुरु हैं तो इसका मतलब क्या हुआ प्रथम उपदेषता की वही प्रथम उपदेषक है काल अनवच्छेदा क्योंकि वो काल से अनवच्छेद है अरे कितने गुरुओं की मुक्ति दे चुके और कितने गुरुओं को मुक्ति देंगे गुरुओं तो को भी मुक्ति प्रदान करने वाले तो भगवान ही है सीधी बात है गुरुओं को भी मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान है अब देखना हिरण गर्भ की हिरण गर्भि तो हिरण गर्भवादी जो गुरु है ना योग विद्या के वो सौ वर्ष आदि ऐसा सुना जाता है इस रीति से वो काल से परिचिन्न है ठीक है ईश्वर सुना तो था ईश्वर तो काल से परछिन्न नहीं है इसलिए क्या है वो सर्व गुरुत्व तो सभी का गुरु है पूर्व सामी गुरु है ना गुरुओं का भी गुरु है सबका गुरु है मूल में आई है। तो अब ईश्वर को बताने के लिए सूत्र हो गया ना ईश्वर की पुरुष विशेष है और वो गुरुओं का भी गुरु है। इसलिए कभी परमात्मा को महत्व कम नहीं करना चाहिए है ना परमात्मा की महिमा इसमें बहुत ज्यादा है तस्वाचिका प्रणवाह तस्तकार ईश्वर से ईश्वर का, का वाचक परमात्मा का वाचक क्या है प्रणव प्रण ये भी योग सूत्र है।, है ना प्रणव आ चा सर्वज्ञा सर्वज्ञा कर देखना शंकर है ना महादेव महादेव कहते हैं ओम चा अच्छा सर्वज्ञा आ और सर्वज्ञ भगवान शिव कहते हैं सर्वज्ञ भगवान जो उनके जब वेदांव शब्द लगा रहे हैं सर्वज्ञ होना कोई सरल बात है सरल बात है सर्वज्ञ होना है, है लोग शिव को छोटा समझते हैं अगे आप अपने लोगो से भी गए बीते है क्या शिव छोटे नहीं ना। है नारायण के भक्त है बहुत बड़े है तो रखिएगा अब भगवान ने इतना बड़ा दायित्व तो उनके ऊपर सौंप रखा है संघार का सबका ये तो कोई छोटी मोटी हस्ती है वो सर्वग्रो नहीं, नहीं होते वो कर नहीं सकते थे तो ऐसा नहीं है इससे क्या है कि अपराध हो जाता है छोटा मान्य से नारायण में पीति करे नारायण आराध्य ठीक है तो एक वो क्या है वो अपराध बन जाता है अपराध बन जाता है नारायण के ऐसा दोस्त देखना वो अपराध हो जाता है छोटा समझना यही हो रहा है तो इसीलिए तो मन में क्या है मन में तो कोई लक्ष्य की प्राप्ति तो नहीं हो जिस उद्देश्य जो जीवन के लाभ नहीं मिल पाता इसीलिए ये, ये अटक है हम लोग तो विषय के कीट बने हुए है और उसकी छोटा समझ रहे हैं जिन्होंने नारायण को सबसे बड़ा मान रखा है उसको छोटा मान रहे हैं आगे देखिएगा अब ये क्या है ओम क्या कहते हैं महादेव ओम इतव सदा विप्र पठध कि विप्रसदा ओम इस प्रकार ही पाठ करें जब विप्रसदा ओम इस प्रकार ही उच्चारण करें ठीक है ध्यात और क्या है कि केशों का ध्यान करें केशों का ध्यान करते हुए केशों का ध्यान करते हुए ओम इस प्रकार ही पढ़े ऐसा स्वयं जा अगायत ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म चाह स्वयं अगात और केशो ने स्वयं कहा ये स्वयं गाया है या कहा है चिस्ट प्रकार ओम एक व्याहरन माम कि ओम इस एक ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं कहा है कि ओम इस अक्षर का उच्चारण करते हुए और मुझ ब्रह्म का स्मरण करते हुए लग जाएगा सुनिए तो आ उमा तीन वर्ण है जैसे कहते चतुर्दश सूत्र हैं इनको वर्ण समान्याय कहते हैं और अक्षर समामय भी कहते हैं तो यहाँ पर वर्ण और अक्षर तो पर्याव हो जाते हैं और ऋग्वेद में बताया है कि स्थानुस्वारा विसर्गा मतलब अनुस्वार सहित स्वर को कहते हैं अक्षर अनुस्वार सहित स्वर को कहते हैं अक्षर और विसर्ग सहित स्वर को कहते हैं अक्षर तथा व्यंजन सहित स्वर को कहते हैं अक्षर जब ऐसा प्रति की परिभाषा लगाते हैं तो आपको वर्ण और अक्षर में अंतर करना पड़ेगा अक्षर मतलब के हिसाब से हाँ हाँ हाँ तो अब ये ध्यान देना आप तो यहाँ पर ओम इसको एक अक्षर क्यों कहा तो उसमें दो प्रकार का समाधान कर सकते एक तो क्या है आगू लेकर के वो जो है संयुक्त वर्ण बन जाता है वो भी तो स्वर है और वो क्या है हालांकि संयुक्त स्वर है पर वो माना तो एक ही जाता है नहीं। नहीं। जैसे अच प्रत्यार में नौ वर्ण आते हैं नौ में वो भी तो एक ही हैं ना तो जब संयुक्त कर देते हैं तब वो क्या हो जाएगा एक हो गया और माँ है ना तो व्यंजन सहित स्वर क्या हो गया एक अच्छा अक्षर अच्छा एक समाधान तो यह है और अच्छा है कि इसमें कुछ ऐसा लगता तो एक समाधान और सुनना की अलग अलग ये क्या है ये तीन वर्ण है और ये एक ही अक्षर है मतलब हाँ मतलब संहिता ना होने संहिता देते संहिता ना होने पर ये तीन है और संहिता होने पर एक है और इसमें भगवान का कठन प्रमाण है का का जैसा वो तो करना तो करना है लिखना है तो ऋग्वेद के आदि साथी बताया है क्षरमेद प्राप्ति अठारह बत्तीस इसकी संख्या है अक्षरम है ना अंतिम में लिखा हुआ अक्षर क्या है सानुसारा अक्षरम। तो ऐसा हो ना सव्यंजन स्वर अक्षरम सव्यंजन और सानुसारा स्वर अक्षरम हुआ सुद्धा स्वरा वाँगा। सुध्धा वाँगा। अपी अक्षरम हुआ शुद्धा स्वरा अपी ल व्यंजन सही स्वर को अक्षर कहते हैं अनुसार सहित तो स्वर को अक्षर कहते हैं तो परिभाषा हो गई यहाँ पर बहुत अच्छा प्रातिशास्त्र तो बहुत अच्छा ग्रंथ है स्वर व्यंजन के और सब सुधीर को इतनी अच्छी तरीके से समझाता है बहुत वैज्ञानिक ढंग है इसका तो प्राथिशाख्य का चारो वेद वेद की हर शाखा का प्राथिस्थ्य अलग अलग होता है प्रातिस्ता है ना साधाम साधाम है हर अलग अलग बहुत अच्छा होता प्रवर्तिमा ये जो है प्राथिशास्त्र में इसको सब बताया गया है चतवारा यम पाठक गुरु जी कहते थे नहीं सोलह की बीस कुम खुम घुम घुम कुम घुम घुम कब उग कितने हैं बीस यम है तो समानता के कारण चार कहे गए प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थवेन समानता ये तो बताते हैं ऐसा अंकुर करेंगे तो फिर दो क्यूँकी स्वर शुद्ध स्वर भी अक्षर होगा तो आ करके नहीं होगा ओम ओ और होगा ठीक है अब बना लेना लगा लेना श्री कृष्ण एकाक्षरम कहें लगा लीजिए हमने आपको बता दिया उसमें को बता दिया आगे देखेंगे अभी हमने लगता है हमको प्रश्न में लिखा है और उसको थोड़ा इसी जो जिस ढंग से बताया इसको और जोड़ देंगे उसमें अभी आएगा अभी आया नहीं ना केम नहीं आया है था। आया था हमको तो ध्यान में नहीं आएगा तो थोड़ा इस बातें जुड़ देंगे उसमें नहीं ऊपर ही जोड़ सकता है अभी तो मतलब ये रात साख तो लिख दिया है वो धरण भी पर इसको इस तरीका थोड़ा लिख देंगे ऐसा बता देंगे एक दो लाइन जोड़ दी जाएगी आगे देखेंगे तो ये अभी तक ये सब क्या बताया गया कि ओम शब्द परमात्मा का वाचक है तो ओम ओम के तो स्मरिया ओम शब्द से परमात्मा कहा जाता है इसी को बताने के लिए सब किया गया है एवं सर्वत्र द्रष्टव्यम इसी प्रकार सभी सब, स्थानों पर जानना चाहिए टिप्पणी देखो बहुत अच्छी लिख रही है योग सूत्र की व्याख्याओं में ये नहीं बताएंगे कि क्लेश का हेतु होने से क्लेश है ये नहीं बताएंगे क्लेश है बात तो सही है कि यही क्लेश है क्यों क्लेश न ना होने पर भी क्लेश क्यों कहेगा ये बढ़िया समझाता है कोई आपका कोई संवर्ग हो तो वो वहाँ क्या नाम बोला था उसने नाम भूल गया ये ये भाषाचार्य वारंगल के रहने वाले थे वहाँ गीता भवन के नजदीक इनका घर है गीता भवनम तो वहाँ यदि कोई संपर्क हो तो तेलुगू में संस्कृत भाषा है और तेलुगु लिपि में विष्णु शास नाम छपा है इनका नौ सौ व्याख्या बहुत विस्तार की गई उसको मंगाना चाहिए वारंगल से बहुत उपयोगी बोला अरे संस्कृत भाषा है कोई तेलुगू उच्चारण कर देगा उसको वो तो आसान है का कोई मिल जाएगा मिल जाएगा, जाएगा यहाँ वो श्री स्त्री के मेन रहते थे ना ऐसा कोई भी मदद करते के करते तेलगुण हाँ गीता भवन उनसे पता चलेगा उसके आस पास ही उनका कहीं घर था रघुनाथ ये देख लेना बाद में आपका आप पुस्तक है ना हर घुनाथाचार्य अच्छा। सी ऐसा कुछ कहते हैं तो गीता भवन और ये वारंगल और उस कहीं एक एड्रेस्ट कुछ कहीं हो सकता है रोड वगैरह एड्रेस्ट नहीं पड़ा होगा हमारे कागज में उसमें तो तो अच्छा बहुत अच्छा लिखा होगा वो भी बहुत अच्छी है में एड्रेस अब होंगे के नए अधिकारी पता पाएंगे की नहीं बना पाएंगे इतना काम कर लिया है हाँ पूछ सकते हो वहाँ भी पूछ सकते हो चलिए आगे देखेंगे इसी प्रकार इसी प्रकार सभी जगह जानना चाहिए मतलब सभी जगह जानना चाहिए मतलब अन्यत्र भी ओम को परमात्मा का वाचक कहे आए उसे जानना चाहिए अब ये देखना, ये बोलना, ये में में में में और भगवंत ज्ञान यज्ञ वोचनम अभिमुखी कुर तद अनुग्रह सके जीता बोलना ज्ञान यज्ञ और दोबारा बोलो क्या ज्ञान यज्ञ यही शुरू होता है ज्ञान यज्ञ हाँ ज्ञान यज्ञ आम आम ऐसा आया है ये किस्टेन ये किस्टेन अच्छा ठीक ए... अच्छा, है अब ध्यान देना यहाँ पर एकत्व प्रथा विश्वमुखम तो ज्ञान यज्ञ चा भी अन्य कि अन्य साधक ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ से मेरा ए, ज्ञान यज्ञ से यज्ञ करते हुए मेरी उपासना करते हैं ज्ञान यज्ञ से तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी आराध्य कौन हो गए भगवान तो, तो अब देखना तो फिर ज्ञान योग के आराध्य भगवान हो गए तो ज्ञान योग का विषय कौन हो जाएगा भगवान तो लगाइए तो ज्ञान यज्ञ गोचरम ज्ञान यज्ञ गोचरम कर ज्ञान यज्ञ के विषय ज्ञान यज्ञ के ज्ञान यज्ञ के विषय कौन है भगवान और भगवान कैसे क्रतुरुम क्रतूरू अब ज्ञान यज्ञ के विषय क्रतुरूप भगवान को संबोधित करते हुए क्रतो संबोधन है। संबोधन का एक रूप है ना प्रत्येक यही है अभिमुखीकरणम संबोधन ध्यान दिलाने के लिए <laughs> तो अभिमुखीकरणम मतलब अपनी ओर आकर्षित करना अपने सम्मुख करना ऐसा तो ज्ञान यज्ञ के विषय क्रतुर रूप भगवान को सम्मुख करते हुए अभिमुख क्या संबोधित करते हुए ज्ञान यज्ञ के विषय क्रतु रूप भगवान को संबोधित करते हुए उनके अनुग्रह की याचना करते हैं उनके अनुग्रह की याचना करता है साधक कैसे कि यहाँ भी डे होना चाहिए है ना ये अगले ये भी औसर्णी है औसर्णिका है ना अगले अच्छा अब ओम ओम का तो पहले तरह समझ लेना की चेतन, चेतन का अंतरात्मा ओम है भगवान है ऐसा चलिए देखना तो ओम क्या था कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो कर्थ कृत्मक मतलब कृतुरूप तो कृत रूप भगवान इसमें प्रमाण देते हैं यथा आहा जैसा कहते हैं अहम कृतु अहम यज्ञ मैं कृतु हूँ मैं यज्ञ रूप भगवान हो गए कृतु नहीं नहीं यहाँ जो है ना यहाँ क्रतु कर्थ तो जो गीता में आया है कृतुकर्थ तो यहाँ पर याद विशेष यज्ञ विशेष है ध्यान ऐसा देना की जिन यज्ञों में यूफ का प्रयोग होता है उस जिस में युग का प्रयोग होता है उसको कृतु कहा गया है इसलिए गीता भस्त में ऐसा अर्थ किया है रामानुस्वामी ने कृतु करते किया है कि मतलब यूफ वाले याग और यज्ञ करते किया है पंचमहाय यूफ क्या होता है तो हिंदी में खूंटा तो खूटा कहते क्या कहते हैं पशु को बांध देते हैं मतलब एक स्तंभ एक स्तंभ है आपके यहाँ खूटा नहीं कहते हाँ जिसमें तो जिसमें उसका प्रयोग होता युग का उसको क्या कहते हैं खतु यज्ञ को खतु कहते हैं तो आगे देखेंगे अहम क्रतु अहम यज्ञ यथा कृतु अस्मिन् लोके पुरुषो भगवती मनुष्य इस लोक में अस्मिन् लोके ना पुरुष इस लोक में जिस फल को उपदेश करके उपासना करने वाला होता है या उपासना है जिस फल को उपदेश करके उपासना करने वाला होता है ही, वैसा ही तथा मतलब वैसा ही इटा प्रेत मतलब इटा प्रेत यहाँ से जा करके तथा भगवती मतलब वैसे फल को प्राप्त करने वाला होता है इटा प्रेत यहाँ से जाकर मतलब मर जाएगा ना फिर यहाँ से जाकर तथा भगवती वैसे ही फल को प्राप्त करने वाला होता है या के बीच में ये अलग अलग, अलग, है। सा अलग, सा अलग चाहिए। ता करता है क्रतुं कर्म है, है। कर्म कि वह उपासना को करे एवं क्रतु हा। इस प्रकार प्रसिद्ध क्रतु इत्यादि सु इत्यादि के समान यहाँ पर भी प्रकरण से ही यहाँ पर भी प्रकरण से ही कृतु शब्द उपासना का बोधक है उपासना का रुको। अभी ध्यान देना ऊपर तो कृतु रूप भगवान कहा था ना तो हे कृतु रूप भगवान हे, हे कृतु रूप भगवान हो गया था कृतो का अब हे कृतु रूप भगवान ने उसको यहाँ तक कहा अहम क्रतु अहम यज्ञ से समझाया यथा अहम क्रतु अहम यज्ञ इसके द्वारा क्या कहा गया भगवान को क्रतुरूप इति तक हो गया अब फिर इसमें देख ध्यान देना उपासन पर लगाया है ना अथवा समझ में वाह वाला कहा हुआ यथा क्रतु अस्मिन लोके पुरुषो भवती यहाँ से, तो से। इत्यादि के समान यहाँ पर भी प्रकरण से ही कृतु शब्द उपासना का बोधक है किसका बोधक है तो परमात्मा का बोधक हुआ तू किन्तु भगवती किंतु उपासना से लेना है उपासना किंतु उपासना के विषय भगवान में तू तदगोचरे फिर कृतु शब्द भगवान को कैसे कहेगा तो अर्थ हो जाएगा कृतु से आराध्य कृतु से या उपासना से आराध्य भगवान ये दूसरा अर्थ हो जाएगा पहले में गीता बचन के आधार पर सीधे उनको क्रतु रूप कह दिया ठीक पहले गीता वचन के आधार पर सीधे भगवान को क्रतु रूप कहा और बाद में क्या है कि उसको कृतु को पहले शक्ति भक्ति से उपासना का वाचक माना और फिर लक्षणा से भगवान का वाचक माना है मतलब वो दोनों गीता में कृतुरूप कह दिया है हम तो क्रतु हो गया तो दूसरी जो लेकिन जो लेकिन ध्यान देना कृतु शब्द अर्थ में भी देखा जाता है तो उसके सुन दो गीता में सीधे भगवान ने अपने को क्र कह दिया ठीक है और लेकिन उपासना का वाचक भी कृतु शब्द दे देखा जाता है जब उपासना का वाचक कृतु शब्द दे देखा जाता है तो भगवान को कैसे कहेगा लक्षणा से मतलब दोनों प्रकार के शब्द है ना तो इसलिए ऐसा कर दिया है अब ध्यान देना स्तानुग्रह बुद्धिया विषय करू अनुग्रह युक्त बुद्धि से क्या अर्थ हुआ हाँ अनुग्रह युक्त बुद्धि से या कृपा युक्त बुद्धि से विषय करो सरल शब्दों में कैसे कहेंगे इसको अनुग्रह युक्त बुद्धि से विषय करो मतलब कृपा दृष्टि से देखो क्या कह कर देखिए कृपा दृष्टि से देखिए हाँ कृपा दृष्टि से देखिए ऐसा है स्नेहपूर्ण मन सामरसी अच्छा स्मरसी है न पूरा वचन तो है नहीं ऐसा लगा लेना कि है केसो न करते हम लोगों के मध्य में जो स्नेह पूर्ण मन से तुम तुम्हारा स्मरण करता है जो हो, स्मरण करते हो हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया मतलब हे केसो कि इसने युक्त चित्त ऐसी जो ना करता समान हो जाएगा हम लोगों को कोई याद करते हो स्मरण करते हो बता रहा हूँ हे केसो इसने पूर्ण मन से जो हमारा स्मरण करते हो जो क्रिया का विशेषण है ना? इसने पूर्ण मन से जो जो तुम जो तुम हम लोगों का स्मरण करते हो किसी भक्त इसका हम लोग भगवान भी अनुग्रह युक्त बुद्धि से स्मरण करते हैं अनुग्रह युक्त बुद्धि से याद करते हैं ठीक है ऐसा अब उत्तम चाह भगवता और भगवान ने कहा है इस मनसी यहाँ से आरंभ करके यहाँ से आरम्भ कर तो अब ये आरंभ करके तो उसको तो टिप्पणी में चलो ये वरा पुराण के श्लोक हैं बहुत सुंदर श्लोक हैं इस मनसी सुस्व शरीरे सतियो न धातु साम में स्थित स्थिति सिमरता विश्व रूपम चा माम अजम की धा की जो मनुष्य धातु की समता में स्थित धातु की क्षमता में स्थित शरीर सुस्वस्थ होने पर धातु की क्षमता में स्थित स्वरूप कैसा शरीर कैसा होगा धातु की क्षमता में स्थित शरीर स्वस्व होने पर मनस स्थित और मन के एकाग्र होने पर मन के एकाग्र होने पर विस्वरूपधारी मुझ अजन्मा विश्व रूपधारी मुझ अजन्मा परमात्मा का स्मरण करता है तो पहले स्मरण करता है जब शरीर स्वस्थ है तो खूब स्मरण करता है और बीमार हो गया वृद्धावस्था में नहीं स्मरण आ रहा तो फिर आगे भगवान करते हैं उसने क्या है काम भगवान स्वयं करते हैं तथाण संभ तथा कर इसके पश्चात मैं मरणासन अवस्था को प्राप्त काष्ठ और पाषाण के समान अचेतन पड़े हुए उस भक्त का मैं स्मरण करता हूँ मत भक्तम आम स्मरामी मेरे भक्त का मैं स्मरण करता हूँ भगवान कहते हैं और परमानुगति नयामी और उसको परमागति की प्राप्ति कराता हूँ मतलब मोक्ष की प्राप्ति कराता हूँ जो पहले जब याद करता है तो बाद का काम भगवान स्वयं संभाल लेते हैं फिर भगवान जो तो ज़िम्मेदारी का है उसकी पूरी जिम्मेदारी करने वह खुद करते हैं बीमार हो गया संकट में पड़ गया कैसे भजन होगा तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है वो उद्धार कर देंगे तो जब तक ठीक है तब तक तू करो हाँ तब भगवान करते हैं इसी अब ध्यान देना कि है ना कि इसमें क्या कहा गया की तो स्मरण हे परमात्मा मेरा स्मरण करो और यहाँ भी भगवान कहते हैं कि मैं स्मरण करता हूँ तो भगवान को तो सब कुछ प्रत्यक्ष है भगवान सबको प्रत्यक्ष जानते हैं तो फिर स्मरण करने की क्या बात है प्रत्यक्ष जानते नहीं जानते जैसे देखना अभी आप जहाँ से आए हैं वहाँ को आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं स्मरण कर रहे हैं स्मरण कर रहे हैं तो भगवान तो उस कि भगवान को सब कुछ प्रत्यक्ष है तो स्मरण करने की क्या बात होगी तो, तो पुरानी वही ध्यान देना लेकिन जो वस्तु अभी नहीं है वो तो, जो वस्तु कहीं भी विद्यमान है तो योगी और परमात्मा उसको प्रत्यक्ष जान हैं कहीं भी विद्यमान है चाहे वो दूर हो हो जानते हैं लेकिन जो अभी पहले थी अभी नहीं है उसका तो स्मरण करना पड़ेगा ये सभी कह रहे हैं की सब, सब काल में सबका साक्षात्कार करने वाले परमात्मा का परमात्मा के स्मरण करने का वचन परमात्मा के या परमात्मा के स्मृतिवाचक शब्द है परमात्मा का यहाँ पर पूर्व में किए हुए पूर्व में किए हुए या पूर्व में किए हुए के जानने के अभिप्राय से है पूर्व में किए हुए के पूर्व में किए हुए के निरीक्षण के अभिप्राय से है या पूर्व में किए हुए के जानने के अभिप्राय से, से है लग गया पूर्व में किए हुए को जानूं तो पूर्व में जो कर दिया है वो तो अभी नहीं रहा तो उसका स्मरण एक होगा कि सब काल में सबका साक्षात्कार करने वाले परमात्मा का स्मरण बोधक बचन यहाँ पर पूर्व में किए हुए कर्म के या पूर्व में या पूर्व में हुई वस्तु के जानने के भी प्राय उसको जानिए तो अब ध्यान देना तो कृतो स्मर हे प्रभु मतलब ये है कि, है कि से तो की परमात्मा रहा है पूर्व में उपासना आदि करने वाले मेरा स्मरण कीजिए उपासना आदि करने वाले पूर्व में जो मैं भजन करता था जब तो, तो पूर्व में साधना करने वाले सेवा करने वाले मेरा स्मरण कीजिए ऐसा और फिर क्या सुन और मेरे किए हुए स्मरण कीजिए पहले करने वाले मेरा स्मरण करो अब मेरे कर्मों का स्मरण करो है ना? नाई विवक्षा यहाँ पर भी वैसे ही विवक्षा है कर्सम, मत कर्सम, मेरे द्वारा किया हुआ मत कृतम जो कुछ मेरे द्वारा किया है उसे अनुकूल समझ कर उसे हाँ एक मिनट कैसा जो कुछ आपके अनुकूल मैंने किया है जो कुछ आपके अनुकूल मैंने उसका विचार करके उसका कर लेना है ना यद किंचित अनुकूलम मत कृतम जो कुछ अनुकूल कार्य मैंने किया है उसका विचार करके तुम कृतज्ञ परमात्मा मेरी रक्षा करो भगवान तो कृतज्ञ है कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है विष्णु पुराण में लिखा है कि हर पाप का प्राश्चित है, है बड़े बड़े पापों को प्रास्तित है भी बताया पर का नहीं नहीं। कोई सबसे बड़ा पाप है आगे देखेंगे अब ये पाठ देखना और भगवान क्या कृतज्ञ है लग जाएगा एक कृतज्ञ है आप मेरी रक्षा करो ये भाव है मतलब उसका विचार कर लो और जो कमी है आप पूरी करके रक्षा करो रक्षा क्या है समय समझते हैं संसार सागर से उद्धार करके उद्धार करना ही रक्षा करना है और यहाँ के संसार के बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ प्रदान करना ये कोई रक्षा करना है क्या तो डुगोने की बात है तो डुगोना ही है। तो ही हो, हो गया कर है। अच्छा आगे देखेंगे एक अभी तक अभी तक कहने का मतलब यह है कि अभी तक मेरे द्वारा भक्त द्वारा जो कुछ भी हो गया है वो सब वास्तव में किसका किया हुआ है परमात्मा का अभी तक अपने स्वयं के द्वारा की हुई अनुकूलता का विचार करके अभी तक मेरे द्वारा जो कुछ हुआ है वो सब क्या है आपके द्वारा ही है। किया है अभी तक अपने द्वारा की हुई अनुकूलता का विचार करके आप ही शेष की पूर्ति कर दो शेष की तो अभी तक अनुकूलता कौन प्रदान करते रहे भगवान अभी तक अपने द्वारा की हुई अनुकूलता का विचार करके जैसे अभी तक आप अनुकूलता प्रदान करते रहे हैं, तो अभी आगे भी आप जो है ना शेष को पूरा कर दो अभी तक अनुकूलता का विचार अभी तक अभी तक अपने द्वारा की हुई अनुकूलता का विचार करके आप ही शेष की पूर्ति कर दो हुआ मतलब अठवा हुआ लगा है ना पहले की अर्थ हो गया अच्छा तो पहले क्या कहा मेरे द्वारा जो कुछ अनुकूल हुआ है उसका विचार करके आप जब तक परमात्मा रक्षा करें अब क्या है कि प्रभु अभी तक तो आपने ही तो किया है मैंने क्या किया है सब अनुकूलता आप ही की हुई है ये दूसरा पक्ष है कि अभी तक अपने द्वारा की हुई अनुकूलता का पहले तो क्या था हमने जो कुछ अनुकूल किया है इसमें क्या सब अनुकूलता आपने ही की है अपने द्वारा की हुई अनुकूलता का विचार करके शेष की पूर्ति आप दो जो कमी रहेगी उसकी आप ही पूर्ति करो स्मरण थी स्मरण भी कहते हैं, चाहे मानवी पुरुषों की जन्म लेने वाले मतलब जन्म वरण के चक्कर में पड़े हुए जिससे मनुष्य को भगवान जनार्दन देख लेते हैं ने? वो सात्विक होता है और मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होता है ऐसा कहा जाता है हमको जो पाठ मिला वो हमने लिखा मनाचार्य स्वामी जी कहते हैं की पाठ कुछ दूसरा है वो डायरिंग लिखा है वो कहते हैं की जन्म लेने वाले पर जिस जब जनार्दन की दृष्टि पड़ जाती है वो मोक्ष का अधिकारी होता है रुद्र की दृष्टि पड़ती तो और अधिकारी होता है दूसरी काम का अधिकारी होता है ऐसा ऐसा पर हमें महाभारत में मिला नहीं तो हमने वो लिखा नहीं वो बोले आपको ये लिखना चाहिए हमारी डायरी में हमने कहा हमें तो कहीं मिला नहीं हमारे पास महाभारत के संस्करण है उसमें तो है नहीं पूरे तो दक्षिण भारत में ऐसा पाठ है हमने का पुस्तक उपलब्ध हो जा तो मैं लिख दूंगा हाँ जनार्दन दृष्टि पड़े अलग रुद्ध की पड़े तो अलग और कब जन्म लेते समय जिसकी देवता की दृष्टि पड़ेगी उसके अनुसार हो जाएगा तो हमको भी उपलब्धा नहीं नहीं कुछ करके जो भी हो तो हमें जो प्रचलित पार्टी हमने दिया जहाँ भी पाठांतर हैं तो जो ग्रंथ हैं तो हमने उनमें उन प्रचलित पार्टी हमने दिया है जो नहीं है वहाँ को मान लिया है ऐसा अब यहाँ बड़ा पुराण का संख्या जो है ना हमें तो मिली नहीं अब या या इसका मतलब यकून है गीता यही मानना पड़ेगा यह बड़ा छपा है जैसा देखना पड़ेगा नहीं नहीं ये प्रसिद्ध श्लोक है गीता प्रत छपा की नहीं छुपा को मालूम नहीं चलिए स्वयं आह और भगवान स्वयं भी कहते हैं सुनो जो कहे ना कि कर दो। तो इसमें भगवान स्वयं कहते हैं क्या तेसाम सतत युक्ता नाम भस्ताम प्रीत पूर्वकम लदाम बुद्धि योगम तम एन मामुपय तिथे तेसाम सतत युक्ता नाम भस्ता युक्त होकर के प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनको ही मैं उस बुद्धि युग को देता हूँ कौन सा बुद्धि योग है की उस बुद्धि योग को देता हूँ जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं भगवान स्वयं वो भक्ति योग दे देते दे हैं जिसके द्वारा प्राप्त हो जाते हैं भगवान स्वयं दे रहे हैं भक्ति योग मैं देता हूँ जो प्रीति भू भजन करने वालों को तो ठीक है आप दीजिए आपसी में आप देखा है सीधी बात है उसने क्या है नास्यामयात महापत तो क्या है नास्यामयात्मस्तु ज्ञान दीते हैं भाषपता हाँ वही क्या है ब्रह्माकार के विषय बन जाते ज्ञान का नाश कर देते है भगवान ने स्वयं कहा है इसलिए करो अपना काम हमारा जो था हो गया उप नहीं रहा अब आपका कर कहते हैं स्वयं भी भगवान कहते हैं कृतो स्मर कृतम स्मर इस प्रकार आवृत्ति अर्थ में त्वरा की से मतलब अतिशय शीघ्रता के कारण कहा जा रहा है किसके कारण अतिशय शीघ्रता के कारण है कि सी ग्राफ जो है ना स्मरण करो जो कम रह गई शीघ्र आप पूर्ति कर दीजिए हमसे नहीं हमसे विलम्ब नहीं सहन हो रहा है, नहीं, भी भी नहीं, हो है। नहीं नहीं जल्दी आप जल्दी मेरे सामने आइए जल्दी अपना साक्षात अपने, अपने दर्शन दीजिए अपने है जो है ना हमको शीघ्र दर्शन दीजिए शीघ्र दर्शन दीजिए हमसे सहन नहीं हो रहा है ये मतलब है शीघ्र दर्शन दीजिए नहीं सर छुड़ा दीजिए मतलब नहीं है शीघ्र दर्शन दीजिए अब सहन नहीं हो रहा है ओ पूर्ण माता शनि खेल शनि खे श